ब्लॉग की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसिद्ध है आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंच तंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी तीन मछलिया एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा हुआ एक बड़ा सा जलाशय था जलाशय में पानी गहरा होता है इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थीं। अंडे देने के लिए तो सभी मछलिया उस जलाशय में ही आती थीं। वह जलाशय लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था उसी में तीन मछलियों का झुंड रहता था उनके स्वभाव भिन्न भिन भिन्न थे अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी प्रत्यु कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो यदि का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है करने कराने से कुछ नहीं होता जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियाँ पकड़कर घर जा रहे थे बहुत कम मछलियाँ उनके जालों में फंसी इसलिए उनके चेहरे उदास थे तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड आता नजर आया सबकी चोंच में मछलियाँ दबी हुई थी ये देखकर वे चौंक पड़े एक ने अनुमान लगाया दोस्तों लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है जहाँ इतनी सारी मछलियाँ पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के निकट आने लगे, और ललचाई नजरों से मछलियों को देखने लगे एक मछुआरा बोला आह इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा दूसरा बोला फिर तो यहाँ हमें ढेर सारी मछलियाँ मिल जाएंगी तीसरे ने कहा आज तो शाम घरने वाली है कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके वहाँ से चले गए तीनों मछलियों ने मछुआरों की बातें सुन ली थी अन्ना मछली ने कहा साथियों तुमने मछुआरे की बात सुन ली अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है खतरे की सूचना हमें मिल ही गई है समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए मैं तो अभी इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही थी उसके बाद मछुआरे सुबह आए जाल फेंके मेरी बला तब तक मैं तो बहुत दूर अटखेलियाँ कर रही होंगी प्रत्यु मछली बोली तुम्हें जाना है तो जाओ मैं तो नहीं आ रही हूँ अभी खतरा कहाँ आया है जो इतना घबराने की ज़रूरत है हो सकता है संकट आए ही ना उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द भी तो हो सकता है हो सकता, सकता है रात को उनके जाल चूहे कुर जाए हो सकता है उनकी, उनकी बस्ती में आग लग जाए भूचाल, भूचाल आ जाए और उनका गांव नष्ट हो जाए कुछ भी हो सकता है रात को मुसलाधार वर्षा भी हो सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह भी सकता है इसलिए उनका आना कोई निश्चित नहीं है जब वो आएंगे तब के तब सोची जाएगी हो सकता है मैं उनके जाल में फसी ना सकूँ यदि ने अपने भाग्यवादी होने की बात कही भागने से कुछ नहीं होने वाला है मछुआरों को आना है तो वे आकर ही रहेंगे हमें जाल में फंसना है तो हम फंसकर ही रहेंगे किस्मत में यदि मरना लिखा है तो क्या किया जा सकता है फिर इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहाँ से चली गई।, गई। प्रत्यु और यदी जलाशय में ही रुक गयी सुबह हुई तो मछुआरे तो अपने जाल को लेकर वहां आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने प्रत्यु ने संकट को देखा तो लगी जान, जान बचाने के उपाय सोचने उसका तो दिमाग तेजी से काम करने लगा आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी तभी तो उसे याद आया की उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए उत्पिलाव की लाश तैरती रही है वह उसके बचाव के काम आ सकती है जल्दी ही उसे वह लाश भी मिल गई। लाश सड़ने लगी रही मृत्यु लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली कुछ ही देर में मछुआरों के जाल में मृत्यु फंस गयी मछुआरे ने अपना जाल, जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया बाकी मछलियां तो तड़पने लगी परंतु मृत्यु दम साध कर मरी हुई मछलियों की तरह पड़ी रही मछुआरे को सड़ांत का भपका लगा तो मछलियों को देखने लगा उसने निश्चल पड़ी मृत्यु को उठाया और सुखा ये तो कई दिनों की मरी हुई मछली लग रही है पूरी तरह से सर चुकी है चे, चे, चे, ऐसे बड़बड़ाते हुए बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने प्रत्यु को वापस जलाशय में फेंक दिया प्रत्यु अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई थी पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई भी दूसरे मछुआरों के जाल में फंस गई और एक टोकरी में डाल दी गई, भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यदि ने इसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने वाले का विनाश निश्चित है अभी आप सुन रहे थे आचार्य विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी तीन मछलिया वाचक स्वर भारती परिमल